आगे बढ़ सकता है नहीं तो कुछ पूछने के लिए अच्छा अहम आशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्येगात्मी देखो स्वप्रचार स्वा है ना उसको देखो स्वा क्या है अपना अपना मतलब किसका हम प्रति जो है वो है हम प्रती एक एक एक एक एक एक एक है तो एक एक एक है है है नहीं शरीर में उसका सारे को, प्रतियों को वो देखने वाला है। ठीक तंच प्रत्येगा तक करना तो तो ना को आप बहुत ध्यान देना यहाँ पर क्या क्या ध्यान देना याद रखो सरलोक प्रत्यक्ष बोलता है सरलोक प्रसिद्ध बोला है तो तीन जगह में बोला है सिर्फ प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऐसा तीन बार बोला इसका मतलब क्या है सब लोग ये अध्यास को भी जानते हैं ऐसा है अध्यास को सब लोग जान रहे हैं हम गलत कर रहे हैं ऐसा जानता है तो भी क्यों करता है अरे और डायबिटीज वालों को मालूम है मीठा नहीं खाना तो भी करता है करता है नहीं शराब पीने पीनने जानता है मैं नाला भाग जाता हूँ ऐसा तो भी पीता है इसलिए भी देख रहे हैं यहाँ पर ओ मैंने इसलिए मैं अलग हूँ ऐसा ओह इसमें वो कल से ऐसा नहीं करना ऐसा हो जाता है ऐसा नहीं हो क्योंकि कारण क्या है वो जो है प्रत्यात्मा प्राग्ञ जो है वो मैं हूँ इतना जानता है लेकिन वहाँ पर कौ ही नहीं जानता इसको याद रखो क्या है अध्यास कब होता है इसको और सब दुषात को ले लो ले और रज्जू में शाम को गलत से देखा तब क्या क्या अवश्य है बोलो वो रज्जू को ही जानने वाला है रजु को जानने वाला होना और सांप को भी जानने वाला होना है ना जानने वाला मतलब सांप को ही नहीं देखा होगा कम से कम चित्र में देखा वो भी नहीं इसके बारे में सुना है इसका वर्णन सुना है कम से कम है ना इसका मतलब क्या है रज्जो और सर्प संस्कार और अंधकार पूरा नहीं रहना प्रकाश पूरा नहीं रहना थोड़ा थोड़ा अंधकार भी रहना है ना वो अंधकार रज्जु और रज्जु सर्प सादृश्य याद आ रहा है अभी देखो अंधकार थोड़ा प्रकाश से मिश्रित हुआ अंधकार रज्जू रज्जू सर्प सा और सर्प का थोड़ा कुछ अंदाजा पर भी पर्व समझेगा ना अभी वो सर्प को इसमें अभ्यास करने के लिए सर्प पूर्व दृष्ट होना है नहीं तो नहीं हो सकता वो तभी स्मृति रूप में आ सकता है स्मृति रूप को इधर देख रहा है क्यों सार से देख रहा है लेकिन अभी एक पॉइंट आप ज्यादा याद रखना कोई नहीं बोलता है इसको रज्जु को भी आप जानना है पूरा दृष्टि होना क्यों देखो आध्यास रुजु में ही हुआ है कैसा निशे कर सकता है देखो आप शाम समझा नहीं सामने संभालूम पड़ा मतलब तो ये क्या है जी ऐसा पूछा रज्जु को न जानने वाला मैं रज्जू में शाम को अध्यक्ष किया ऐसा नहीं होगा रज्जू में ही कर रहा हूँ ऐसा जानना है तो रज्जू का ज्ञान भी रहना यहां पर देखो तो द्विपर्यण जब बोला है उसका मतलब क्या है मैं अधिष्ठान आत्मा को भी जानना जगत को भी जानना दो दृष्ट होना है ना दूसरा क्या है सादृश रहना सादृश रहना थोड़ा अंधकार रहना हो गया ना अभी आप सादृश नहीं रहा तो बिल्कुल नहीं हो सकता उसको छोड़ा सादृश्य नहीं चाहिए बोलता है कहाँ गलत हो रहा है देखो वहां पर इसको देखो क्या बोला सर्वो पुरवस्थित विषय विषयांतर मध्यस्थ थी सामने वालों को ही अभ्यास करता है यहाँ पर क्या बोला बाद में पुरवस्थित विषय विषयांतर मध्यस्थ समय ऐसा नियम नहीं है अप्रत्यक्ष आकाशे तलबाद अध्यक्ष मतलब क्या है जो प्रत्यक्ष नहीं है उसमें भी अध्यास हो सकता है सब बोला है प्रत्यक्ष होना ऐसा जरूरत नहीं है अप्रत्यक्ष होने पर भी परवाह नहीं लेकिन सादृश न रहने के लिए शांति रहा है सादृश नहीं चाहिए ऐसा बोल रहा है सादृश्य नहीं चाहिए ठीक नहीं है सादृश्य आकाश में भी और प्रकाश में भी सादृश्य है। क्या? दोनों होमजीनियस है होमजीनियस को हिंदी में क्या बोलना चाहिए अच्छा एक एक संदुर, बोला ठीक है नहीं सादृश्य क्या बोलना समरूप एका? एक रस ये एक रस नहीं है हो हो गया ना? ना बाद में ढूंढो <laughs> नहीं, नहीं नहीं एक... नहीं, इसलिए यहाँ पर वो साध नहीं चाहिए इसके लिए दृष्टांत तो नहीं है ना अभी यहाँ पर देखो ओ, आप आत्मा को बोला तब आत्मा पूर्व दृष्ट नहीं है इसलिए आत्मा ही, ही आत्मा में ही अध्यास हो रहा है आप नहीं जान सकते हैं जब तद विपर्य न आत्मा को जगत में अध्यास कर रहा है तब कम से कम आत्मा का पूर्व पूर्व दृष्ट होना क्या है अभी पूर्व दृष्ट है क्या समझ में आ रहा है या नहीं सबको पूर्व दृष्ट है जगत पर पूर्व दृष्ट है सा है मैंने बताया हूँ वहां पर भी सुख है, हाँ है। शरीर के द्वारा ही सुख आनंद होता है वहां पर में भी सुख है आनंदमय है इसलिए सादृश होने से मैं यही हूँ ऐसा समझने के लिए कुछ अवकाश है ना थोड़ा अंधकार क्या है अंधकार ही ही है है पर पर ये ऐसा जानता पूरा ऐसा नहीं है मैं, मैं ही वहां पर लेकिन मैं कैसा रहा मैं नहीं जानता तो मैं, मुझे मैं जानता हूं मैं रहा बोलते ऐसा बोलता स्पष्ट हो गया ना आपको यहां पर इसलिए मैंने इसका इसके बारे में तो बोल दिया वहाँ पर अंतकरण को शरीर में अध्यास है ना ओ अच्छा प्राज को कैसा समझता है ऐसा पूछा नेगेटिवली समझता है नेगेटिवली जब समझता है इसका मतलब क्या है उसमें भहिष्य प्रज्ञ में हमेशा कुछ ना कुछ जानने वाला हूँ ऐसा अध्यास है ज्ञान क्रिया में अध्यास है वहाँ पर ज्ञान क्रिया नहीं है इसलिए क्या बोलता है मालूम है मैं ही रहा लेकिन ज्ञान क्रिया नहीं रहा ज्ञान क्रिया होने के लिए हो रहा है इसलिए उसको ही ज्ञान बोला ज्ञान क्रिया जहाँ दिख पड़ा वही ज्ञान उसको ही ज्ञान बोला वो बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसा करते हैं वो क्या ब्रेन में दिख पड़ता है, है ना इसलिए ब्रेन में है बुद्धि ब्रेन में है बाद में कॉन्शियसनेस को भी जाता है कॉन्शियसनेस कहा है? में है, वहाँ पर. <laughs> ना इसलिए ऐसा अध्यास बना अभी ये बात गलत है क्या क्या ये जो बोल रहे हैं अभी क्या उसमें है है में? में, में में बॉडी जो तो है? क्या जी कॉन्शियस वहाँ पर काम करता है देखो शरीर को छोड़कर कॉन्शियसनेस है या नहीं प्राग्ञ में फिर क्या साइंस साइंस वाला वो वो वो कुछ बोलता है है इसमें मतलब नहीं ना वो बड़ा बड़ा बोलता है इसलिए ठीक ही होना है समन्तर को बोलता है कल्पना करके बोलो अनार्गिध्यास नैसर्गि मिथ्या प्रत्यय कर्तृत्व प्रत्यक्ष सकलोक प्रत्यक्ष देखो सरणों का है हम जानते हैं आत्मा को रखा नहीं मैं जानता हूं ऐसा नहीं हो सकता हम देखो ये ये अध्यास जो है मिथ्या है प्रत्यय क्या है मिथ्या है मतलब उधर नहीं है लेकिन दिख पड़ता आत्मा में शरीर नहीं है मैं जानता हूं लेकिन उठते ही शरीर को देख रहा हूं तीसरे मिथ्या प्रथ्यु ये अनादि है है ना अनादि अनादिको भोजक मिथ्या भगवदगीता में देखो भगवदगीता में क्या है अच्छा है ना? ओ गीता यीन पॉइंट सिक्सटी सिक्स इसमें देखो अस्मिन् अस्मने बोलो संघात राग हागद्वेशादी धर्माधलाभव तथा अतीततरे जन्मनि अविद्या कृतसंस कृतसंसारा अतीतरे जन्म अविद्यात अतीत अनागत अय अस्म ने इस जन्म में देहादि अभिमान देहादिंगात अभिमानगदेशादिकर्माधर्मौलाुभव तो अभी हम जानते हैं क्या जानते हैं वो धर्माधर्म करते है उसका फल फल ही अनुभव करते हैं हम जानते हैं वो कैसा आया दि संघात अभिमानगदेशादिकसघात में है ना ये संघात मतलब ये सब कुछ मिल जाना मतलब शरीर अंतकरण इंद्रिय सब कुछ मिल जाना और एक साथ आ जाना देहाद देहादिंग अभिमान इसमें संघात में अभिमान अभिमान से राग द्वेष द्वेश होता है धर्माधर्म है ना उसका फल भी अनुभव कर रहे हैं है ना तथा उसी प्रकार अतीते अतीततरेपी और पीछे जो हो गया पहले जो हो गया और उसके पीछे भी जो हो गया जन्मनी, ये जन्म नहीं अना अनादिरद्यानादि अविद्यात अविद्या संसार इसी प्रकार उधर भी अविद्या से किया हुआ संसार हई ही अतीतो अनागत उसमें ही नहीं बाद में भी आएगा ऐसा हम आसान से अनुमान कर सकते हैं देखो फिर एक बार अभी इस जन्म में धर्माधर्म क्या है ओ शरीर नहीं रहा तो धर्माधर्म नहीं हो सकता था है ना लेकिन अभी शरीर आया है शरीर क्यों आया है धर्माधर्म में पहले किया हूँ उसको भोगने के लिए ही आया है, है ना ओ ओ उसका में कैसा आ गया आपका उसके पहले और एक शरीर था धर्माधर्म किया था इसलिए हो गया इसका मतलब अनुमान से ही बोल सकते हैं इसके पहले इसके पहले उसके पहले इसके पहले सर जितना भी पीछे जाओ ओ शरीर है ही अध्यास है ही धर्माधर्म है ही है ना उसी प्रकार बाद में भी आएगा आप अब धर्माधर्म करते रहा बाद में भी आते ही रहेगा स्पष्ट है इसलिए अनादि हो गया तो ना अनंत बोला अनंत को लोग क्या है ज्ञान आने तक बोला है न ज्ञान आने तक जो है उसको अनंत कैसा बोल सकता है जी खत्म हो जाता है ना इसलिए जो खत्म होता है वो करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ करोड़, करोड़, करोड़ जन्म होने के बाद भी होने दो लेकिन अनंत तो आ गया ना इसलिए अनंत ऐसा नहीं कर सकता है ना समझती लेकिन ना। अनंत। समझती में आनंद इसलिए अनंत, अनंत, किस, आ, किस, है? अनंत किस, किस अर्थ में पूछा इसका अनंत किस किस अर्थ में ऐसा पूछा देखो ज्ञान से ये किसी एक का ओ फिर एक बार जम नहीं आएगा हो जाता है और तो मुक्त बन जाता है लेकिन लोग तो रहते ही है अज्ञानी लोग ओ धीरे धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक ऐसा मुक्त होने पर भी रहते ही इसका मतलब क्या है ओ इट परिमित नंबर परिमित संख्या में जीव रहा तब जितना भी धीरे धीरे होने दो आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ क्रिएशंस का खाली हो जाना है ना ऐसा नहीं है इसलिए वेद ही क्या बोलता है वेद ही बोलता है सहस्रम शत सहसुत ऐसा एक मंत्र अथर्व में है ना नो तो क्या है ओ हंड्रेड तौजेंड टेन थौज ओ एक लाख ओ करोड नई नहीं, नहीं असंख्य स जीव आपके अंदर बैठे हैं ऐसा बोलते हैं समझ गए ना इसलिए जीव की संख्या असंख्य है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं वो जैन लोग तो जैन लोग भी पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं ये संदर्भ में ही जैन लोग जैन मैथमेटिशंस कुछ लोग के में बहुत रिसर्च किया है infinity का मतलब प्लस ये सब कुछ बहुत पहले है बोला है समझ रहे हैं तो इसको क्यों बोल रहा हूं मैं अनंत रहने से जितना भी लोग मुक्त होते रहने दो तो हमेशा रहते ही है इसका मतलब वो किसी का पॉसिबिलिटी ऑफ मुक्ति को नहीं छीन लिया और हो सकता है ऐसा देखो तो होगा ही बहुत समय के बहुत समय के बाद हो सकता है।, तो है ना इसलिए इस प्रकार अनाद ही अनंत अध्यास तीसरा क्या बोला नैसर्गिक अध्यास नैसर्ग का मतलब क्या है स्वभाव से ही होता है स्वभाव मतलब क्या है पूछा कोई अध्यास को नहीं सिखाया है है है है स्वामी जी क्या क्या चाहिए बोल रहा है का मतलब क्या है? नहीं जैसे बच्चा पैदा उसको अध्यास नहीं है, है? अध्यास शरीर में नहीं है लेकिन बुद्धि में अध्यास है ऐसा बोला ना, ना? वो बीज रूप में है उधर नया शरीर में प्रकट होता है है ना इसे इस अर्थ में में मतलब क्या है कोई सिखाता नहीं है अपने आप आता है देखो ऋषि का कहानी आप जानते हैं ऋषि ऋषेश्वर के पिता को क्या कारण मैं नहीं जानता हूं ओ, हेटर ऑफ वीमैन कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो गया होगा ऐसा कुछ हो गया वो इसलिए उस उसका बेटा ऋषेश सिंह है उसको ऐसा बचा के उसको बड़ा करना चाहता था वो स्त्रियों के संपर्क में ही नहीं आना अच्छा तपस्वी था कौन ऋषेश सिंह लेकिन वहाँ पर एक बार ऐसा हुआ देखो बारिश नहीं आया बहुत समय तक इसलिए कोई बोला ऋषेश को बोला बहुत अच्छा तब से वो आते ही बारिश आ जाता है अभी राजा बोला ऋषेश सिंह को उन्हें कहाँ है उन कुछ पूछा लेकिन उनका बाप वहीं छोड़ता नहीं है उसको लेके आना बहुत मुश्किल है नहीं हो सकता लेकिन करना है क्या क्या सब कुछ पूछा बाद में हारत मालूम हो तब राजा किसी न कि प्रकार से उसको लेके आना ही है क्या कर सकता है नहीं तो बारिश नहीं आएगा इसलिए क्या किया वो वेशास्त्रियों को वो बोल दिया सब कुछ जिम्मेदारी दे दिया उन्हें चार पांच लोग ऐसा सब कुछ ऐसा बांध लिया ऐसा ये साधुओं को आ गया वो बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं वो पिताजी बाहर गया पिताजी बाहर जाते अंदर प्रवेश कर लिया प्रवेश करके देखा, देखो आया, वो वो देखते ही फंस गया, ऋषि बाद में क्या, आवाज कितना मीठा है? आप जैसे साधुओं को कहीं भी नहीं देखा आप इतनी सुंदर है ऐसा शुरू कर लिया बाद में उनको एक लड्डू खिलाया मैं ऐसा फल कभी नहीं खाया हमेशा <laughs> जंगल मेरा, हमें हम से में रहा बोलता है नहीं हम जैसे बहुत साधु लोग हैं हमारे शहर में वहां पर ये फल क्या है इसे बहुत बड़े बड़े अच्छे बहुत अच्छे फल बहुत अच्छे फल है बहुत अच्छे फल है और एक ऐसा है और एक ऐसा है मालूम है आपको इतना अच्छा रहा ओ ओज डिफीट हो पिताजी ने ऐसा समझ कर <laughs> गया स्वाभाविक है है नहीं सिखाता है। ये, नहीं है नहीं, ये नहीं है। और क्या है नहीं। उन्होंने जो स्त्रिया आई थी उन्होंने उसको एक्साइट वगैरह किया था तो उसके अंदर से ऐसी स्थिति पहचान नहीं पाया कि ये स्त्रियां हैं मतलब ये ठीक है जी पहचान नहीं पाया लेकिन अंदर से मालूम हो रहा है कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है इन <laughs> है इनमें ना पहचान नहीं पाया लेकिन हम जैसा नहीं है ये लोग अलग है, yes. <laughs> तो yes. है। किडनैप करके लेके चला गया है ना इसका तो मतलब क्या है स्वाभाविक है कोई नहीं सिखाता है नैसर्गिको यम वो मिथ्या प्रत्यय रूप है ना ये सम्य ज्ञान नहीं है मिथ्या ज्ञान है है ना वो किस प्रकार से प्रकट होता है मतलब कर्तवृत्व प्रवर्तक करतृत्व भोकतृत्व को पैदा कर रहा है देखो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो किसमें है जीव जीव में भी कहा? तो कहा है बोलो में है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो का क्रिया भोग भोग क्रिया ये सब कुछ अंत में बहुष्प्रग् में दिख पड़ता है क्योंकि कारण है लेकिन केवल ज्ञातृत्व तो कर्तृत्व कहाँ है है भाष्य बाकी भी है मैंने पढ़ा हूं शायद है ना कर्तृत्व का सकल लोक प्रत्यक्ष जानते सब देख रहे हैं इसको है ना वो महाभारत में दुर्योधन बता है ना जी जाना धर्म न समय प्रवृत्ति जानम्य धर्म न समय निवृत्ति ही बोलता है ना उसी प्रकार इधर भी क्या हो रहा है मैं जानता हूं मैं शरीर से अलग हूं तो भी मैं शरीर हूँ सा उसी प्रकार इधर हो रहा है अंधे देखो अस्य अस्थहेतो बोलो आत्मिकत्व विद्या सर्वे प्रहाय आत्मकत्व्यापत्तर वेदाता आरभ्य हो ये विद्या क्या है अभ्यास क्या है सारे अनर्थों का हेतु है <coughs> कुछ भी हो सारे अनर्थों का हेतु है, तो, है ना ये अनर्थ हेतु होने से इसको नाश करना ही है प्राणायाम ठीक तरह से उसका नाश करने के लिए है ना क्या होना है देखो जी अभी सब लोग जानते हैं इसको हमेशा याद रखो प्राग्य क्या जानता है देखो मैं गलत कर रहा हूँ मुझे शरीर नहीं है, तो भी मैं पुरुष ऐसा बोल रहा हूँ पुरुष बोलने के बाद वो स्त्री को देखो आकर्षण होता है मैं स्त्री हूं पुरुष को देखा आकर्षण होता है मैं क्या करू अच्छा आप कौन है बोलो आप मतलब प्राग्ञ आप जब सोरे आप कौन है बोलो मैं कौन हूं मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं वो मैं इतना जानता हूं क्या है थोड़ा थोड़ा सामान्य ज्ञान है कुछ ना कुछ है कुछ ना कुछ हूं लेकिन क्या मैं नहीं जानता है ना इसलिए क्या हूं मैं ठीक तरह से नहीं जानता ना यही थोड़ा सा अंधकार है इसको Oh, शास्त्र परिभाषा में बोला सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है दैट इज़ आई दई डोन्ट है अभी आई डोट नो एनीथिंग अबाउट मतलब मई मैं, मैं ही हूँ लेकिन मैं नहीं जानता हूँ मुझे अभी शास्त्र बोलता है आप कौन है मैं बोलता हूँ सुनो मैं कौन हूँ ऐसा पूछा देखो जी आप युष्मत युष्म प्रत्यस्मत प्रत्यय ऐसा रखकर बार बार भेद को देख रहे हैं भेद ही नहीं रहा अध्यास नहीं हो सकता देखो जी मिथ्या ज्ञान मतलब मिथुन तभी होता है ना एक का और दूसरे में दूसरों दु, का धर्म एक में इसका मतलब एक दूसरा ऐसा दो रहना है शुक्ति रजत रज्जू शाम ऐसा दो दो होना है उसी प्रकार क्या हो रहा है अस्मत युष्मत ऐसा दो है दो भी विषय है लेकिन मैं जानता हूं मैं विषय नहीं हो तो भी विषय मैं विषय ही हूं लेकिन विषय भी हूँ कैसा हूं नेगेटिवली मैं दो. मेरा विषयत्व जैसा मैं भेष प्रग् को जानता हूं ऐसा नहीं जान रहा हूं है ना लेकिन एक समान रूप से मैं जानता हूं देखो अस्मत प्रत्येक गोचर में अहंकार से जुड़ा हुआ शुद्ध आत्मा बोल दिया है ना शुद्ध आत्मा को अंतकरण से संबंध होता ही नहीं है यह छोड़ो लेकिन ऐसा रखने पर भी आत्मा में ही अध्यास हो गया है मैं गलत कर रहा हूं ऐसा जानने का रास्ता क्या है सुनो आत्मा ही है अध्यास क्या हो गलत मैं ही कर रहा हूँ कैसा मालूम होता है आप कौन ने पूछा मैं नितिन हूँ परशुराम हूँ मुझे समझे कुछ नहीं जी तो फैस मुझे नहीं चाहिए जाओ। जिसको समझे है वो भी चर्चा करेगा है ना अरे मैं, मैं कौन इस पर जानता मैं आपका शास्त्र को रखा उसी उसी से हम बोला सकते हैं मैं नहीं जानता हूँ मैं मैं बोला सकते हैं ऐसे वही है जो बोल एडवांटेज <laughs> मालूम हो, हो गया ना आपको अस्थ्य अनर्थ हेतु का क्या अर्थ है, है। यानी यानी तो केवल उसके अनर्थ का जो अन्य हेतु है अनर्थ हेतु है क्योंकि यहाँ आना अनंत कहा तो अध्यास तो खत्म नहीं हो सकता जब अनंत उसको होना ही है तो उसको अभी खत्म करने के लिए बोला ना उसको बोल रहा है यहां तो कह रहे है ना ये ये नहीं मतलब क्या है, एक क्या है? तो उसी अध्यास जिसका जी वही है केवल उसका हेतुत्व जो है उसका हेतु क्या तो, किया तो ये भी आ जाता है यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा है अध्यास को ही हेतु बोल रहा है अध्यास को ही हेतु अध्यास को ही हेतु बोल रहा है वो अध्यास जब अनंत है तो कैसे खत्म हो जाएगा अध्यास अन समी में यहां पर व्यष्टि में हो सकता है नाश व्यश हो सकता फिर क्या इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं व्यक्ति में नहीं नष्ट नहीं हो सका तो शास्त्र का मतलब क्या है ना अर्थेतो हे तो प्रहाय आत्मिक विद्या प्रतिपत्ति देखो ऐसा भेद नहीं है एक ही आत्मा है दूसरा ऐसा है ही नहीं प्रति भी नहीं आसमत प्रति भी नहीं है केवल आत्मा है ये आत्मात्व विद्या प्रतिपत्ति उसको पाना है ना, है ना, अभी देखो त्मिक विद्या आत्मयिक्व कैसा प्राप्त होता है और ये क्यों क्या बोल रहे हैं भेद बुद्धि अभ्यास का आधार है आत्मयिक आ गई तब क्या होना भेद बुद्धि नष्ट हो जाना भेद बुद्धि नष्ट करना ही शास्त्र का तात्पर्य है यहाँ पर बहुत बार बार इसको बोलते हैं देखो गीता 1850 में बोलो एटीन फिफ्टी में आत्मस्वरूप अवलंबन कारण आत्मस्वरूप का आधार आलम्बन अवलंबन क्यों होता है पूछा बाह्यकार भेद बुद्धि निवृत्ति के लिए ही होता है एटीन फिफ्टी गीता है ना बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति बाह्याकार की निवृत्ति नहीं है बाह्य मतलब आकार बाहर है अभी मैं ज्ञान के पूर्व, ये है, ये मैं हूं ये मुझे चाहिए ये नहीं चाहिए सब कुछ हो रहा है मतलब भेद है ये भेद बुद्धि कैसे हो सकता है है ना बाद में देखो बोलो भेद भेद भेद अभेद निवृत्ति निवृत्ति बुद्धि निवृत्ति शास्त्र शास्त्रस्य। तो क्या है ओ भेद बुद्धि जो है वो अविद्या भेद बुद्धि जो है अविद्या वहां पर भेद बुद्धि बोल रहा है वहां पर घड़ा नहीं शराब नहीं है ये नहीं है पहाड़ नहीं है नदी नहीं है ऐसा नहीं है सब कुछ है उसमें आप भेद बुद्धि रखे उनके बीच में भी भेद बुद्धि रख रहे हैं आपने अपने से भी आप भेद बुद्धि रख रहे हैं यह अलग है भेद बुद्धिवृत्ति शास्त्री मतलब क्या अविद्याल्पित सामने एक ही वस्तु वो आत्मा है लेकिन आप उसमें भेद को देख रहे हैं युष्मत युष्मत युष्मत और करके करके देख देख तो देख रहे रहे रहे हैं हैं हैं में भी अलग को सुना शास्त्र बोलो अः प्रतिपादय वेदनादि अविद्यादना प्रत्यगात्म मतलब क्या है ये प्रत्युत्मा जो है वो अविषयतया प्रतिपादय है ना वो विषय नहीं होगा ये प्रत्युत्मा जो है मतलब ये मतलबात्मा विषय नहीं होगा अभिषेक कर लिया कितना हो रहा, रहा है दिखा रहा हूँ लेकिन विषय को बना दिया अस्मत प्रति को गोचर हो गया ऐसा बोला अस्मत प्रति को शुद्धात्मा बिल्कुल गोचर नहीं होता इन दिस केस प्रत्येक आत्मा मीन शुद्धात्मा अभिषेक सिखा के सिखा के क्या कर रहा है? अविद्या वेदनादि भेदम मैं ये वेद्य है इसको समझना एक ज्ञे है वो मैं जानना है इसका ज्ञान है मैं वेद्य वे, मैं वेद्यु मैं समझने वाला हूँ है ना इसको इसको त्रिपुटी बोलता है या जो है उसको देखो जी यहाँ पर वो है है ना विषय नहीं हो सकता लेकिन कैसा दिखाता है वो जहा कुछ आप देख रहे हैं भेद वहा पर क्या क्या देखकर बोल रहे हैं विकार को देख रहा देखो जी यहाँ पर आइस है यहाँ पर पानी है यहां पर भाप मैं इसको तीनों को ही अलग अलग अलग अलग, अलग, अलग देख रहा लेकिन तीनों में एक ही वस्तु है ऐसा समझ लिया वेद बुद्धि नष्ट है ना अभी वो पानी भाप में होने वाला भेद और यहां पर होने वाला वाला और पर थोड़ा अलग है यहां पर क्या है है मैं मैं मैं मेरे संबंध में ही मैं भेद को देख रहा ज्ञाता वो ज्ञेय मुझे ज्ञान पैदा होता है ऐसा मैं देख रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है आप ही सब में हैं वहां पर तीन है यहाँ पर मई ही सब सम्मे हूँ परम फरम है ना इसलिए वो सर्वत्र मई ही हूँ ऐसा जब स्पष्ट होता है आत्मिकत्व विद्या जो है आत्मा एक ही है वो सर्वत्र है ऐसा जो जान लेता है तब क्या होता है भेद बुद्धि नष्ट होता है गया? तो वाली वाली होने से ज़्यादा स्टेज ये है क्या, वाली है। क्या बोला देखते हैं ले ले है क्योंकि मई हूं इसलिए मैं ऐसा रखकर वो इसको मैं भेद को देख रहा हूं वो वेद्य वो है मैं वेदता हूं है ना अभी ऐसा नहीं है अरे वो भी मैं ही हूं जी सुहा है ना इसलिए आत्मयत्व विद्या प्रतिपत्ति से क्या हो रहा है ये जगत मिथ्या ऐसा नहीं समझ रहा है नहीं समझा तो नहीं जानता है तो को नहीं जानता है वो वो जिसको दिखा रहा है वो आत्मा ऐसा समझना स्पष्ट हो रहा है क्योंकि मिथ्या ऐसा ही आपने रखा तब तद विपर्य अध्यास किस में होना है जी क्या प्रश्न मालूम हो रहा है मिथ्या जजमेंट दे दिया आपने साफ ही नहीं है तो जब नहीं है उसमें रस्सी का सांप में कैसा करना तो मिथ्या देखना <laughs> मिथ्या मिथ्या मिथ्या से से क्या करता है में को देखता है कुछ ना कुछ बोल देता है अच्छा, अच्छा उससे ज़्यादा तो देखो ये जब अपना पक्ष को रक्षा करना चाहता है तब तो कुछ भी बोल देता है ये देखिए को मिथ्या पहले बोलता है जब हम पता चल गया तो जगत को मिथ्या भी बिल्कुल अलग है पहले जगत को सत्य मानना ये आत्मा को जब जान देना तब तो वो वही जगत हो जाता है कब बोला मिथ्या जो, कभी बोला अभी मिथ्या जगत को यहाँ पर अध्यास कर रहा है मिथ्या जगत को आत्मा में अभ्यास कर रहा है ये बाक्य ठीक है या नहीं उनके अनुसार नहीं थी इसलिए अच्छा, उस जगत तब नहीं थी आत्म ठीक, है, के वो ठीक, अच्छा। है। ए, ठीक है अब आत्मा साक्षात्कार हो गया ए, ऐसा सिद्ध हो गया अभी विपर्य को बोलो विपर्याध्यास कैसा होता है सिद्ध होने के बाद आता है देखो जी दोनों है ऐसा नहीं अध्यास में दोनों ही साक्षात्कार तो तो बोल रहे हैं, भाष्य आप कभी भी अभी मैं सत्य मान रहा हूँ लेकिन वो मिथ्या है ऐसा आपने बोला मतलब वस्तु स्वरूप मिथ्या है वो बोल रहे हैं क्या बोल रहा है आप समझने का चीज नहीं है ही मिथ्या मिथ्या है शुक्तिका नहीं है जगत, है नहीं अभी रजत रजत ऐसा बोला रजत के स्थान में मिथ्या बोला यहां पर क्या है वो यहां पर देखने वाला रजत मिथ्या है और कहीं रजत है सत्य रजत है ऐसा इसमें फर्क होता है आप जब आत्मा के बारे में ही बोल रहे हैं तब सारा जगत मिथ्या ऐसा जजमेंट दे दिया आपने इसका मतलब क्या है वस्तु स्वरूप में वो है ही नहीं ऐसा बोल दिया वस्तु स्वरूप में जो नहीं है उसमें तद तो विपर्यण अध्यास आत्मा में उसमें ऊपर कैसा हो सकता है कहा होना आप स्वरूप बोला इसको याद रखो आप मेरा जानकारी ऐसा नहीं बोला उसका स्वरूप ही मिथ्या बोला है नहीं ऐसा बोला लोग बहुत बार बोलते हैं अत्यंत अभाव बोलता है बोलता है ना इसलिए वस्तुस्वरूप ही ऐसा रहा किस में अध्यास होना है है ना सत्यत्व बुद्धि बोलता है क्या सत्यत्व बुद्धि सत्यत्व तो मतलब क्या है मैं पूछो भाष्यकार तो बोल रहा है यद्रुप्चित तो नव अभिचरित तत्सत्यम तो बोल रहा आप क्या बोल रहे हैं बोलो आप क्या बोलते हैं जो है उसको मैं सत्य बोलता हूं ऐसा अभी आप क्या बोल रहे हैं वो नहीं है है ना वो नहीं है ऐसा बोला उसका स्वरूप ही नहीं है ऐसा हो गया अध्यास भी नहीं हो सकता ज्ञान आने के बाद सर्वात्मा भी नहीं हो सकता ज्ञान के पहले हो ज्ञान के बाद में हो दोनों टाइम में गलत हो जाती नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अध्यास काल में तो वस्तु स्वरूप ऐसा है तो अध्यास भी नहीं हो सकता मैंने ज्ञान काल में ऐसा ऐसा कुछ कहा सत्य ऐसा, ऐसा रखकर कहा आ, लेकिन वस्तु स्वरूप में ही नहीं ऐसा बोला आत्मज्ञान होने के बाद सरवान भाव तो आना है ना वो भी नहीं आ सकता आई सपोज इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ग्रोन टूटी ट्रेस ऑफ डाउट परफेक्टली क्लियर दस्ट डोन्ट बी कैर वर्ड एनी है ना इसलिए वो क्षेत्र क्षेत्र को ही लिया है इसे भेद ही आधार है है ना इसलिए अभी देखो वो संसारणाश देखो यहाँ पर वेदांतानां यथा प्रदर्शा यहाय वेदांतानां सारे उपनबों का वेदांतों का यही अर्थ है ऐसा इसको थोड़ा जोर से यो क्यों बोल रहा है सब पूछा वेदांतों में भेद बुद्धि रखकर उपासना भी बोलते हैं लेकिन वेदांत का तात्पर्य वो नहीं है ना वो साधना के लिए बोला है जैसा कर्मकांड को साधना के लिए बोला है उसी प्रकार उपासना को भी वेद वालों को ही बोलता इसलिए वो अंतिम तात्पर्य नहीं हो सकता है न अंतिम तात्पर्य तो सर्वेशा वेदांता इसको सिद्ध करते हैं। कहा तथा श्री। शारीरिक मीमांसायाम प्रदर्शा अर्थ यही है ऐसा शारीरिक मीमांसा में हम दिखाते हैं शारीरिक मीमांसा क्या है देखो शारीरिक मीमांसा मतलब शरीर के अंदर रहने वाला है ना शरीर के अंदर रहने वाला अभी वो शास्त्र किसको एड्रेस कर रहा है समझा समझ आ रहा हाथ में को रखा किसको एड्रेस करना है क्या अंत को जगत को एड्रेस करना है क्या जी इसलिए वो शुद्धात्मा भी शारीरिक शरीर के अंदर ही है लेकिन किसके हो रहे शारीरिक बोलते ही क्या है मालूम है शरीर में जो अध्यास रखा है उसको बोल रहा है शारीरिक सिर्फ शरीर में रहने वाला ऐसा नहीं है नव पुरे देहे नवी कुर्बन्न कार्यम आता है वहां पर शुद्धात्मा को बोल रहा है वो, है। आ, वो भी नहीं वो भी ही है ये है ये ठीक लेकिन उसको शारीर का प्रत्येगा बोलता ऐसा नहीं बोलता है।, शारीर किसको बोलता है जो अध्यास के साथ है अनात्मा में जो अध्यास रखा है अध्यास क्या है उसी को शारीर बोलता है है ना वो कौन है प्राग्ञ है है ना अभी मीमांसा आजकल मीमांसा मतलब, मी मतलब एक पूज्य विचार है उसको कुछ व्याकरणवादी भी बोलते हैं हो मतलब तो का व्युत्पत्ति हाउ फ्रॉम व्हाट रूट इट जनरेटस इसका एक छोटा सा प्रश्न है मेरे दिमाग में है ये हम क्षेत्रज्ञ ही क्यों नहीं कहते शुरू किए क्यों हम प्राज्ञ को लाए की हाँ? के, के को अस्मत। हम ऐसा नहीं चले जा सकते को ही बोल रहा है भी? समझ बोला हाँ? लेकिन नहीं, नहीं, नहीं। बोलेगे वो बोलेगा। मैं समझ नहीं, समझ नहीं है क्लियर कर दोनों कहा ना दो को पहले शरीर में रहने वो वो जीव को भी था हा? और फिर ज्ञान आने के कट बिल्कुल नहीं इसमें आद्मी आद्मी जो है बिल्कुल नहीं है ज्ञात कर्तृत्व सब कुछ इसमें उसको हटाने के लिए हो रहा है ना क्या इतना क्लैरिटी के साथ ये सब लिखने के बाद इसको प्रत्येक आत्मा को ऐसा डिबेटेबिलिटी में क्यों छोड़ दिया कि ये है या शुद्ध आत्मा है इसको और थोड़ा क्लियर यहाँ क्यों नहीं गया कुछ रीजन है क्या देखो जी बोलता है क्या सुनो इसके बारे में बोला हूँ ओ ये एकदम स्पष्ट करके लिखना हम जैसे आम लोग करते हैं है ना हमको क्या है वो एकदम स्पष्ट कर लेना किसी को समझे नहीं आना हमारे दिमाग में क्या रहता है इस बार स्पष्ट कर लिया जगत में इस फिर एक बार ये समझे नहीं आएगा ऐसा हमारे मन में रहता है लेकिन हालत ऐसा नहीं है तत्व को कोई भी वही विचार करके ही समझना है इसलिए बड़े बड़े लोग कैसा लिखते हैं मालूम है आप अच्छा चिंतन करना ऐसा ही है। देते हैं दे दे दे विल विल विल एक्साइट लिखना क्यूरियोसिटी है ना सोचना है मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना अच्छा समझता हूँ ऐसा रहना है ना इसलिए बोलकर छोड़ा है बहुत बड़े लोग लिखने का क्रम है देखो व्यास जी को देखो कैसा लिखता है भगवत भगवदगीता में देखो वो प्रश्न इतना स्पष्ट रहता है देखो तनमे ब्रू ही सुनिश्चित में वो दोनों मिलाकर तो बोलो जी मुझे ये एक बोलो स्पष्ट बोलो बोलो तो हा ये क्या है पूछा देखो अव्यक्त के व्यक्त की पूजा करना ही श्रेष्ठ है मैं बाद में बोलूंगा बोला बोला बोला बोला इतना जो है वो है वो वही हो जाता है। उसको छोड़ो फिर एक बार वो समझ आता है समझाना आपको अव्यक्त श्रेष्ठ कहा और फिर इधर गया क्योंकि ये राइट वे ऑफ एजुकेशन नॉट गिविंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना देखो यहां पर भगवान को शंकर को मालूम है तो भी हम ऐसे है लोग हैं हम कुछ ना कुछ mm. काम करते हैं ऐसा इसलिए क्या करता है अलग अलग जग में बोलता है ढूंढने दो ढूंढने mm. दो इतना बड़ा तत्व तो समझने के लिए क्या आसान से पढ़ लिया पांच मिनट में कहानी जैसा मालूम हो गया ऐसा ना यह नहीं है ढूंढने दो वहां पर गीता भाषा में क्या लिखा है क्षेत्र क्षेत्र विषय हो भिन्न स्वभाव इतर इतर भाव लिखा है या नहीं उसी वाक्य को लिखा है इसका मतलब क्या है वो शंकराचार्य का क्रम क्या है मालूम है आपको समझे पैदा करना समझे का उत्तर भी मिलना लेकिन यहां नहीं है और कहीं है ऐसा ही पढ़ना इसका मतलब क्या है तब एकदम शास्त्र का समग्र दृष्टि हो जाना आत्मतत्व जैसा है बैठा है ये सब कुछ में व्याप्त है उसी प्रकार आपका ज्ञान भी कैसा होना एक एक, एक लाइन में क्या, क्या, ये क्या, क्या, ये क्या, क्या ये क्या है वो क्या है ये क्या है वो क्या है सब कुछ याद रहना ऐसा सिखा था ना हम लोग हमको थोड़ा जल्दबाजी है क्योंकि हमको डर है हम मर जाते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ बोल देना है <laughs> हम ओपन ओपन माइंड माइंड से से से नहीं सारा से सारा नहीं समझ हैं हमारा पहले से कुछ नहीं पढ़ा है के है ना इसलिए शारीरिक मीमांसा प्रदर्शी श्याम अच्छा जी मृतिपुराम आल करमान पद शोक शरम शनिखराचार्येशं पादरायण शुद्रपाष वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुरुराज मूर्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिणाूर्त नमः